नारायण नारायण आज का विषय है भगवान की प्राप्ति की लगन हो क्या हमें परमेश्वर सचमुच चाहिए और वह काहे के लिए वैसे तुम इतनी सारी परेशानियां सहकर कर यहाँ आते हो तो भगवान तुम्हें नहीं चाहिए ऐसा कैसे हो सकता है यह तुम्हें अवश्य चाहिए किंतु किस लिए इसलिए कि तुम्हारी गृहस्थी ठीक चले ऐसी इच्छा हो तब भी कोई आपत्ति नहीं उसी में से हमें आगे का रास्ता खुलेगा बड़े बड़े साधु संतों को सचमुच ही वैसी आवश्यकता महसूस हुई और फिर उन्होंने भगवान को अपना बना लिया संत तुकाराम समर्थ रामदास इन्हें सिवाय एक परमेश्वर के और कुछ भी आवश्यक नहीं लगा भगवान के सिवाय अपना एक पल भी नहीं चल सकता ऐसी स्थिति केवल संत ही अनुभव करते हैं समर्थ रामदास को परमेश्वर के उपदेश की बहुत आवश्यकता होने लगी उन्होंने अपने बड़े भाई को उपदेश देने के लिए बनाया लेकिन भाई ने कहा बालक तू तो अभी बहुत छोटा है किंतु रामदास की व्याकुलता शांत नहीं हुई वे विवाह के पहले ही भाग निकले बारह साल भगवान की लगन लगी उसके बाद भगवान ने उन्हें दर्शन दिए उपदेश दिया तब उनकी तिलमिलाहट शांत हुई परमेश्वर की प्राप्ति आयु सम्पन्नता धन दौलत जाति धर्म आदि किसी पर भी निर्भर नहीं होती वह तो निर्भर होती है आकुलता लगन तिलमिलाहट पर यह तिलमिलाहट होना बहुत जरूरी होता है यह तिलमिलाहट केवल भगवान की शरण में जाने से ही प्राप्त होती है समर्थ रामदास ने भगवान के चरणों पर मस्तक रखा और कहा राम मैं तो अपनी देह तुम्हें अर्पण कर चुका हूँ अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है तेरे सिवाय मैं जी नहीं सकता इतना प्रेम इतनी आत्मीयता इतनी लगन लगने पर भगवान कितनी देर दूर रह सकते हैं भगवान अत्यंत अल्पसंतोषी हैं हम उसकी ओर एक कदम आगे बढ़ें तो वह दो कदम हमारी ओर आएगा किंतु हमें उसकी ओर जाने की लगन ही नहीं लगती हमारे विकार हमारा अहंकार हमारी देह बुद्धि हमें पीछे खींचती है इन सब के बंधन तोड़कर जो भगवान की ओर जाता है वह फिर वापस नहीं लौटता परमेश्वर माता की तरह बहुत प्रेममय है कौन ऐसी माँ होगी जिसे बच्चे को गोद में लेना अच्छा नहीं लगता किंतु बीच में ये सब विकार बाधा बनकर आड़े आते हैं सचमुच भगवान का नाम यह बीच का पर्दा हटाता है हमारी देह बुद्धि की आसक्ति दूर करता है परमेश्वर की ओर जाने की राह खोलता है और हमारा हाथ पकड़कर सीधे भगवान तक ले जाकर पहुंचा देता है अतः यही नाम तुम अपने हृदय में सदा जागृत रखो नारायण नारायण